श्री रामकृष्ण भक्त मालिका चुनीलाल बोस श्री चुनीलाल बोस कलकत्ते के म्यूनिसिपल कार्यालय में कार्य करते थे अवकाश मिलने पर वे स्वाभाविक आकर्षणवश साधु दर्शन की अभिलाषा से इधर उधर घुमा करते या फिर कम से कम एक बार गंगा के किनारे घूम आते थे उनका यह मनोभाव समझकर एक दिन उनके एक सहकर्मी ने बात बात में कहा यदि साधु देखना चाहते हो तो रासमढ़ी के काली मंदिर के परमहंस को देखा हो चुने को यह मालूम नहीं था कि वह काली मंदिर कहाँ है और वहां कैसे जाया जा सकता है अतः उन्होंने मित्र से पूछा पर मित्र से केवल इतना ही पता चला कि वह स्थान कलकत्ते के उत्तर गंगा तट पर अवस्थित है तथा ज्वार के समय अहिरे टोला से नाव द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है वहां दोपहर को जाना आवश्यक था और उसी समय दफ्तर की छुट्टी तथा ज्वार का सहयोग होना भी आवश्यक था अतः जानकारी मिल जाने पर भी दक्षिणेश्वर जाने में उन्हें दो तीन सप्ताह लग गए एक रविवार को परिस्थितियां अनुकूल देखकर भोजन के बाद वे अहिरे टोला घाट पर आए और मल्लाहों के सादर आह्वान पर नौका में बैठ गए वे एक अनजान जगह जा रहे थे फिर इसके पहले कभी नाव द्वारा कहीं नहीं गए थे अतः उनके मन में काफी उद्वेग था इस प्रकार उनके लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद उपयुक्त सवारियां पाकर मल्लाहों ने नाव को ज्वार में छोड़ दिया जैसा समय नाव दक्षिणेश्वर पहुंचे और मंदिर उद्यान के उत्तर घाट पर आ लगी चुनीलाल भाड़े के पांच पैसे देकर उतर गए अपरिचित उद्यान में कुछ देर तक इधर उधर घूम देखते हुए घूमने के बाद उन्हें एक कुटिया में एक ब्रह्मचारी दिखाई दिए वे वही जा पहुंचे ब्रह्मचारी ने पूछा क्या चाहिए दवा उत्तर में चुनीलाल ने बताया नहीं मैं तो परमहंस देव के दर्शन करने आया हूं ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा हाँ एक परमहंस उस किनारे के कमरे में रहते हैं तनसा चुनीलाल बाबू उस कमरे के उत्तरी बरामदे में आए द्वार पर से देखा कि कमरे में एक व्यक्ति एकाकी बैठे हुए हैं चुनी बाबू ने भीतर जाकर उन्हें प्रणाम किया उन्होंने पूछा किस लिए आए हो चुनीलाल ने कहा दर्शन करने परमहंस देव जिस छोटे से तख्त पर बैठा करते थे उसके उत्तर और एक बेंच थी उन्होंने चुनीलाल से उस पर बैठने को कहा और परम आत्मी के समान उनसे उनकी गृहस्थी का सारा समाचार सुनते रहे उस दिन प्रेम भक्ति या त्याग वैराग्य की चर्चा बिल्कुल ही नहीं हुई लेते समय ठाकुर ने उन्हें थोड़ा सा मिश्री का प्रसाद दिया यह संभवतः मार्च अठारह ईस्वी की घटना है उस समय चुनी बाबू ने रामलाल दादा के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखा था इसके बाद की घटना का विवरण चुनी बाबू ने इस प्रकार दिया है मार्च के अंत में दफ्तर से वेतन मिलने पर मेरे मन में प्रबल इच्छा हुई कि घर से भागकर थोड़े दिन ऋषि के इसमें निवास करूं वेतन के अतिरिक्त घर से और भी दो रुपए लेकर दफ्तर के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ मैं घर से भाग गया वह व्यक्ति काशी वृंदावन हरिद्वार आदि अनेक स्थान देख चुका था और बताया करता था कि उसकी बहुत से लोगों के साथ जान पहचान है घर में पत्नी पुत्र आदि थे परंतु उनको कुछ भी बताए बिना केवल दफ्तर में एक महीने की छुट्टी के लिए अर्जी देकर हम दोनों चल दिए मार्ग में उस व्यक्ति के अनेक परिचित लोगों के साथ मुलाकात होने लगी और कहीं दो दिन कहीं एक दिन ठहरते ठहरते दस बारह दिन निकल गए लगातार इस प्रकार विविध स्थानों में घूमते फिरते रहने से मेरे मन में खींच आ गई और मैंने उससे कह दिया कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा मेरे कुछ दिन ऋषिकेश में जाकर रहने की इच्छा है मैं इस तरह घूमने फिरने के लिए नहीं निकला हूँ जय कहकर कानपुर में एक स्थान पर मैं उससे अलग हो गया और ऋषिकेश आया मुझे पता नहीं था कि वहां केवल साधु लोग निवास करते हैं कुछ कर दिन वहाँ बिताने के बाद ही मेरा मर्कट वैराग्य चला गया और महीना पूरा होने के कुछ दिन पहले ही मैं पत्र लिखकर घर लौट आया लौटकर दफ्तर में जाने पर सुप्रिंटेंडेंट ने उन्हें बताया कि बिना अनुमति के गैर रहने के कारण तुम्हारी नौकरी चली गई है उन्होंने भी पहले से ही ऐसा अनुमान कर लिया था परंतु म्यूनिसिपलिटी के उपसभापति श्री श्याम विश्वास ने सुप्रीम टेंडेंट के इस निर्णय को नहीं स्वीकारा और चुनी बाबू की एक महीने की अवैतनिक छुट्टी मंजूर करके उन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया इसके बाद की घटनाओं का चुनी बाबू ने इन शब्दों में वर्णन किया है इसके कुछ दिन बाद ही मैं दूसरी बार दक्षिणेश्वर गया वहां परमहंस देव के पास मैंने बलराम बाबू को देखा बलराम बाबू पिछले लगभग एक वर्ष से कलकत्ते में निवास कर रहे थे वे बड़े आदमी थे अतः पड़ोस के मकान में रहते हुए भी उनसे मेरी जान पहचान नहीं हुई थी ठाकुर ने बलराम बाबू से कहा यह तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं तुम जब कभी यहाँ आना उन्हें साथ लेते आना इसके बाद से बलराम बाबू जब कभी दक्षिणेश्वर जाते मुझे भी ले जाते पर रविवार या छुट्टी का दिन न होने पर मेरा जाना नहीं हो पाता था बलराम बाबू प्रति रविवार को किराए की नाव द्वारा भक्तों को दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे इससे निर्धन भक्तों को बड़ी सुविधा हो जाती थी इस प्रकार चुनी बाबू के साथ बलराम बाबू की घनिष्ठता बढ़ गई और दोनों एक दूसरे का समाचार जानने लगे चुनी के बीमार होने पर बलराम चिकित्सक को बुला लाते और प्रतिदिन समाचार लिया करते थे इस पर पड़ोसी लोग चुनी पर ताना मारते और कहते यह तो बड़े आदमी की कुशामत करता है परंतु जब मित्रता का मूल कुछ और हो तो इस प्रकार के व्यंग्यवाणों से कोई विचलित नहीं होता चुनी बाबू भी अपने संकल्प से डिगे नहीं उनका मकान बलराम भवन के ठीक पश्चिम ओर था पता दोनों के मिलने के अवसर बार बार आते थे। श्री बारीक्ष के, के अनुसार गुरु, गुरु योगाभ्यास किया करते थे श्री रामकृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी उनकी वह साधना जारी ही थी मांसाहार त्याग कर वे सात्विक जीवन बिताते थे तथा सबके अनजाने टे की सिद्धेश्वरी के मंदिर में बैठकर प्राणायाम आदि का अभ्यास किया करते थे इसके फलस्वरूप उन्हें जमा हो गया और वे कई दिनों तक श्री रामकृष्ण के दर्शन करने नहीं जा सके थोड़ा स्वस्थ होने के बाद एक दिन जब वे उनके पास गए तो वहाँ अन्य कोई व्यक्ति नहीं था ठाकुर उन्हें देखते ही कह तुम लोग यह सब क्यों करते हो तुम लोग गृहस्थ आदमी ठहरे यह सब योग आदि तुम लोगों के लिए नहीं है ईश्वर में भक्ति विश्वास होना ही पर्याप्त है यहां से लौटते समय गोपाल तो फलस्वरूप ही रोग की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था फिर जब उस तीन खुराक दवा के सेवन से उनका रोग दूर हो गया तब तो उनका विस्मय और भी बढ़ गया इसके बाद से उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ठाकुर अवतार हैं चुनी बाबू को भी दूसरों के समान ठाकुर की की सेवा करने इच्छा होती थी, परंतु वे कुछ कर नहीं पाते थे। यह जानकर ठाकुर ने भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए कहा कि धातु के बर्तन में वे पानी नहीं पी पाते अतः चुनीलाल उनके लिए एक कांच का गिलास खरीद कर ला फिर यह जानकर की द्विजों के समान ओंकार के उच्चारण करने का अधिकार न होने के कारण चुनीलाल के मन में दुख है ठाकुर ने उनसे कहा कि भगवान का कोई भी एक नाम जपना पर्याप्त है ओंकार की आवश्यकता नहीं है तब से वे ठाकुर के निर्देशानुसार जब ध्यान तथा ठाकुर के नामोच्चारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते थे एक बार चुन्नी बाबू ने तीर्थादी का भ्रमण करने के लिए तीन महीने की छुट्टी ली उस समय उनकी सहधर्मणी अम्ल रोग से पीड़ित थे, अतः उन्होंने उनके साथ उनको साथ लेकर वृंदावन जाने का निश्चय किया यह समाचार पाकर बलराम बाबू ने उन्हें बताया कि वे भी शीघ्र ही वृंदावन जाने वाले हैं अतः एक साथ ही जाना अच्छा रहेगा बलराम बाबू का ऐसा स्वभाव था कि वे जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाते थे और कहीं जाने पर छह महीने या साल भर रहे बिना वहां से नहीं लौटते थे बलराम की प्रतीक्षा करते हुए दो महीने व्यर्थ में बीत गए यह देखकर चुनीलाल ने फिर और अधिक विलंब नहीं किया तथा पत्नी के साथ वृंदावन पहुंच गए वहाँ उन लोगों ने कुल बीस दिन बिताए उन दिनों वृंदावन में तारकनाथ अर्थात शिवानंद जी निवास कर रहे थे गौरी माँ भी वही थी गौरी माँ बड़ी तेजस्वनी महिला थी वह उन लोगों के साथ घूमती हुई उन्हें वृंदावन के दर्शनीय स्थान दिखाती रहती थी कुछ समय बाद राखाल अर्थात ब्रह्मानंद जी को सांस लेकर बलराम बाबू भी सपतनिक वृंदावन पहुंच गए काला बाबू का कुंज नामक बलराम बाबू के मकान में निवास करते तथा वही प्रसाद पाते थे चुनी बाबू अपने सहधर्मिनी को वृंदावन में छोड़कर बलराम बाबू के पहले ही कलकत्ता लौट आए वृंदावन से लौटकर जिस वे श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर गए उस दिन की बातें वचनामृत द्वितीय खंड में वर्णित है उस ग्रंथ में हम चुनी लाल के और भी कई बार लक्ष्मेश्वर जाने का उल्लेख पाते हैं उनके प्रति ठाकुर की कितनी उच्च धारणा थी या उनके एक दिन के कथन द्वारा व्यक्त हो उठा है ठाकुर ने उस दिन मास्टर महाशय से कहा था मेरे पास बार बार आने से तुम्हें और चुनी में आध्यात्मिक जागृति हुई है एक जनवरी अठारह सौ ईस्वी को काशीपुर उद्यान में जल्दरु होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के पश्चात ठाकुर अपने कमरे में लौटकर कर पर विश्राम कर रहे थे और निरंजन द्वारा निरंजन द्वार पर रहकर लोगों को भीतर जाने से मना कर रहे थे ऐसे समय चुनीलाल उद्यान भवन में आए नरेंद्र उन्हें देखते ही बुलाकर एकांत में गए और धीमेश्वर में बताया ठाकुर का शरीर अब अधिक दिन नहीं टेकेगा अतः आपकी यदि कुछ प्रार्थना हो तो अभी निवेदन कर देना चाहिए परंतु द्वार रक्षक निरंजन से अनुमति पाना असंभव जानकर चुनीलाल से प्रतीक्षा करने लगे इतने में निरंजन थोड़े समय के लिए कहीं गए उनके जाते ही ननिलनाथ ने चुनीलाल को संकेत किया चुनीलाल के भीतर जाकर प्रणाम करने पर ठाकुर ने पूछा तुम क्या चाहते हो चुनी कुछ भी नहीं कर सके इस पर ठाकुर अपने शरीर की ओर इंगित करते बोले, इसके प्रति भक्ति विश्वास भय चुनी तो तो कैसा चुनीलाल ने ठाकुर की उस उक्ति को अपने जीवन का संबल बनाए रखा चुनी बाबू रामकृष्ण मठ तथा मिशन के सच्चे मित्र थे इसीलिए स्वामी जी को जब उनकी निर्धनता की बात मालूम हुई तो उन्होंने अमेरिका से लिखा दो तीन महीने में मैं उनकी सहायता कर सकूंगा बलराम सुरेश मास्टर और चुनी बाबू ये लोग कष्ट के समय हमारे मित्र रहे हैं अतः इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकेंगे चुनी बाबू के शरीर त्याग के उपरांत उद्बोधन में उनके बारे में निम्नलिखित पंक्तियां प्रकाशित हुई थी तीस मई उन्नीस ईस्वी शनिवार को बारह बजे श्री ठाकुर के गृह शिष्य चुनीलाल बोस अपने अंठावन भी रमाकांत बोस स्ट्रीट के भवन में मूत्र रोज के फल स्वरूप सतासी वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर श्री रामकृष्ण के पद में लीन हुए हैं चुनीलाल लाल बोस ने अठारह सौ ईस्वी में कलकत्ते के रमाकांत बोस स्ट्रीट में अवस्थित निजी मकान में जन्म लिया था हिंदू स्कूल में अध्ययन समाप्त करने के बाद लगभग बाईस वर्ष की आयु में उन्होंने कलकत्ता कारपोरेशन के लाइसेंस विभाग में नौकरी प्रारंभ की वे 33 वर्षों से पेंशन पा रहे थे बचपन से ही उनका धर्म में अनुराग था श्री ठाकुर के शरीर त्याग के पांच वर्ष पूर्व से ही वे सर्वदा उनका पावन संग पाते रहे वचनामृत तथा स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित लीला प्रसंग में उनके नाम का उल्लेख है स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी मित्रता थी स्वामी जी स्नेहपूर्वक उन्हें नारायण कहकर पुकारा करते थे श्री ठाकुर उनके मकान पर गए थे इस बीमारी के समय स्वामी भागवतानंद जी ने उनके पास रहकर उनकी सेवा की है उन्होंने श्री रामकृष्ण का नाम जपते हुए शरीर त्याग किया बाग बाजार विभाग में ये ही श्री रामकृष्ण के सबसे वयस्क गृह भक्त थे